दूसरा प्रश्न क्या कभी सदगुरु भी शिष्य की परीक्षा लेता है नंदन पूछते हो कभी प्रतिपल लेता है पलपल पल लेता है सदगुरु के पास होना परीक्षा है सत्संग परीक्षा है सतत अहिर्निस तुम्हें समझ में आया ना आए सतगुरु के पास कोई ऐसी परीक्षा नहीं होती जैसे विश्वविद्यालय में होती की घोषणा की गई कि फला तारीख से परीक्षा शुरू होगी और फिर घंटा बजा और तुम परीक्षालय में गए और कापियां बठी और फिर तुमने निकाले सब नोट्स वगैरह जो तुम ले आए हो छिपा के और जो और ज्यादा होशियार उन्होंने छुरा वगैरह निकाल कर टेबल पर रख लिया जिसमें कोई बाधा ना डाले और परीक्षा शुरू सदगुरु के पास परीक्षा सूक्ष्म न कोई घंटा बचता न कोई परीक्षालय में प्रवेश होता न कोई कापियां बांटी जाती ना नकल करने का कोई उपाय चुपचाप चलती रहती हो जाती है तब कहीं पता चलता है कि अरे परीक्षा हो गई हो जाने के बाद भी पता चल जाए तो समझो कि बहुत सौभाग्यशाली हो तुम नहीं तो हो भी जाती परीक्षा और पता भी नहीं चलता लोग उत्तीर्ण भी होते रहते अनुतीन भी होते रहते उनको कभी खबर भी नहीं लगती कि क्या हो रहा है बेहोशी ऐसी है। एक सूफी कहानी एक दरवेश के पास कोई आदमी आया और उसने उसे एक सिला हुआ कपड़ा भेंट दिया उसी समय दरवेश ने अपनी झोली में हाथ डाला और एक मछली निकाल के उस आदमी को दी जिस आदमी ने कपड़ा भेंट किया था उसको तत्क्षण एक मछली निकाल के दे दी दरवेश के पास बैठे उसके बहुत से शिष्यों ने यह देखा तो उस आदमी और अपने गुरु के बीच हुए उस आदान प्रदान का रहस्य जानने के लिए आपस में बहस करने लगे मामला क्या न वो कुछ बोला चुपचाप आंख के कपड़ा भेंट किया और कपड़ा और अचानक गुरु ने झोली में से मछली क्यों निकाली और कुछ न सूचा मछली कपड़े का क्या लेना देना और तत्ण उसको मछली पकड़ा दी इस आदान प्रदान में जरूर कुछ रहस्य कोई बात, कोई गुप्त राज जो हमसे चूका जा रहा है ऊपर लेन देन है भीतर कुछ और मामला है कपड़ा किसी चीज का प्रतीक होगा मछली किसी चीज की प्रतीक होगी बड़ा उ चला बड़ा बाद शुरू हो गया क्योंकि ऐसी चीजों में बाद विवाद की तो खूब गुंजा अब मछली का जो मतलब करना हो कपड़े का जो मतलब करना हो बोला कोई कुछ है नहीं शब्द आए नहीं बीच में शब्द होते तो कुछ इंगित इशारा मिल जाता पहेली रही बिल्कुल कई दिन बीत गए तो दरवेश ने उनसे पूछा कि वे किस नतीजे पर पहुंचे जब सभी से, से अपनी अपनी बात बता चुके तो दरवेश ने कहा उस आदान प्रदान द्वारा मैं देखना चाहता था कि तुम में से क्या कोई इतना अकलमंद भी है कि जो ये समझ सके कि इस आदान प्रदान का कोई मतलब नहीं था बड़ी अजीब परीक्षा हुई ये तो यह जानना चाहता था फकीर कि क्या तुम में से कोई इतना अकलमंद भी है जो यह भी समझ सके कि इस आदान प्रदान का कोई प्रयोजन नहीं मगर यह पराकाष्ठा है प्रतिभा की क्योंकि अस्तित्व का कोई प्रयोजन नहीं यह बस है इसका कोई गंतव्य नहीं यह अस्तित्व कहीं जा नहीं रहा है मत पूछो कि अस्तित्व क्यों है क्योंकि इसके न होने का कोई कारण न कोई हेतु है न पीछे ना आगे ना ये कहीं से आ रहा है ना कहीं जा रहा है ये सदा यहीं है यह बस है इसके हैपन को भोगो प्रयोजन हेतु कारण मनुष्य की ईजादे हाँ कार का प्रयोजन होता है क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ले जाती कपड़े का प्रयोजन होता है तन को ढक देती धूप गर्मी बरसात में सहयोगी होती छाते का प्रयोजन होता है कभी बरसा हो जाए तो आड़ हो जाता है धूप पड़े तो आड़ हो जाता है चीजों का प्रयोजन होता है आदमी की बनाई गई चीजों का लेकिन आकाश का क्या प्रयोजन चांतारों का क्या प्रयोजन फूलों का क्या प्रयोजन तुम्हारा क्या प्रयोजन होने का क्या प्रयोजन कोई प्रयोजन नहीं सूफी फकीर कह रहा है कि मैं जानना चाहता था कि क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति यहां है जिसमें इतनी प्रतिभा हो जो इस आदान प्रदान की निष्प्रयोजनता को समझ सके क्योंकि वही फिर मेरी और बातों को समझ सकेगा नहीं तो चूक जाए परीक्षा तो प्रतिपल चल रही है तुम्हें पता भी नहीं चलेगा परीक्षा का परीक्षा का पता तो तुम्हें उसी दिन चलेगा जब तुम उत्तीर्ण हो चुके होगे पूर्ण उत्तीर्ण हो चुके होगे जब आखिरी परीक्षा हो चुकी होगी और तुम अपने घर आ गए होगे तब तुम्हें पता चलेगा कि अरे कितनी परीक्षाएं गुजरती रही परीक्षाओं परीक्षाएं लेकिन जब परीक्षाएं गुजरी तब तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया होगा आ जाए तो तुम्हारा गुरु बहुत कुशल नहीं तो गुरु को परीक्षा लेना नहीं आता अभी वो गुरु ही नहीं अगर तुम समझ जाओ परीक्षा ली जा रही क्योंकि तुम्हें अगर समझ में आ जाए परीक्षा ली जा रही तब तो तुम धोखा कर सकते हो झूठे उत्तर दे सकते हो बनावटी उत्तर ला सकते हो पूछ के उत्तर आ सकते हो किताबों को देख सकते हो शास्त्रों को पढ़ सकते हो एक जैन फकीर ने अपने शिष्य से पूछा शिष्य का लक्षण क्या है उस सह उस शिष्य ने बड़े सहज भाव से कहा बुद्धम शरणम गच्छामी संघम शरणम गच्छामी धम्मम शरणम गच्छामी जो जागे हुए हैं उनकी शरण जाना शिष्य का अर्थ जागे हुओं की जो जमात है सत्संग है उसमें डूब जाना शरणागत हो जाना शिष्य का लक्षण जागे हुए जिस सूत्र के कारण जागे हैं जागे हुओं की जमात जिस सूत्र के कारण फूलों की एक माला बन गई उस धर्म उस परम नियम उस परम सूत्र पर अपने को समर्पित कर देना शिष्य का लक्षण गुरु ने कहा ठीक दूसरे दिन सुबह सुबह जब फिर गुरु और शिष्य का मिलना हुआ तो गुरु ने पूछा शिष्य का क्या लक्षण शिष्य तत्ण बोला बुद्धम शरणम गच्छामी संघम शरणम गच्छामी धम्मम शरणम गच्छामी बुद्धन का भाग यहां कहीं का ये कोई उत्तर है शिष्य ने कहा यह तो बड़ी अजीब बात हुई कल आपने कहा था यही उत्तर है और आज कहते हैं ये कोई उत्तर है? गुरु ने कहा कल कल था आज आज कल ये सही था ये अपने कारण सही नहीं था तेरी सहज स्फुरना के कारण सही था तुम समझना थोड़ा फर्क इस उत्तर में क्या रखा है यह तो बुद्धू सदियों से दोहरा रहे हैं हजारों लाखों बुद्ध दोहराते रहे बुद्धम शरणम गच्छामी दोहराते रहे बुद्धम शरणम गच्छामी और बुद्धू से तो बुद्धू ही रहे कुछ फर्क ना पड़ा जाते रहे बुद्ध की शरण मगर बुद्धूपन जरा भी ना हटा इसमें क्या रखा है ये तोते भी दोहराते हैं बौद्ध देशों में जैसे तुम्हारे देश में तोते दोहराते राम राम सीताराम ऐसा बौद्ध देशों में तोते दोहराते बुद्धम शरणम गच्छामी इसमें क्या रखा है मगर नहीं तेरी सहज स्फूर्णा तू ने तत्ण जवाब दिया था सोचा नहीं था विचारा नहीं था ये तेरी बुद्धि से नहीं आया था ये तेरे हृदय से उमगा था कल ये सही था आज ये झूठा है क्योंकि आज तू सिर्फ कल को दोहरा रहा है आज ये बुद्धि से आ रहा है आज ये कल की कार्बन कापी आज ये उधार है बासा है कल ये ताजा फूल था आज पखड़ियां झड़ गई धूल में पड़ी धूल धूसरित हो गई ये आज सही नहीं उत्तर सीखे नहीं जा सकते ये परीक्षा ऐसी सीखे उत्तर किसी काम के नहीं ये परीक्षा ऐसी यह परीक्षा तुम्हारी सहज स्फुरना की तुम्हारी सहजता की इसलिए कोई भी कुंजियां नहीं है जैसे परीक्षा की कुंजियां होती और जो कल सही था आज सही हो या ना हो इसलिए बहुत बार तुम मुझसे प्रश्न पूछते हो क्या आपने पांच साल पहले यह कहा था आज आपने यह कहा कौन सी बात सही पांच साल पहले की बात आज ला रहे हो अरे कल भी आज नहीं रहा पांच साल गंगा का कितना पानी बह गया मुझे खुद ही पता नहीं कि पांच साल पहले मैंने क्या कहा था कौन हिसाब रखता है यह कोई हिसाब किताब रखने की बात नहीं यहां कोई खाते बही और पांच साल पहले किससे कहा था निश्चित ही वह तुम नहीं हो जिससे कहा था उसके लिए रहा होगा उत्तर और उसके लिए भी रहा होगा उत्तर उसी क्षण वो भी अगर आज यहां मौजूद हो और कहे कि पांच साल पहले आपने मुझसे ऐसा कहा था अब आप ऐसा कहते तो मैं उससे कहूंगा पांच साल में तुम भी तो बह गए गंगा ही थोड़ी बही तुम भी बह गए हैरा कलितु ने कहा है एक ही नदी में दोबारा नहीं उतरा जा सकता और मैं तुमसे कहता हूं एक भी आदमी से एक ही आदमी से दोबारा मिला नहीं जा सकता जैसे नदी बह रही और बदल रही ऐसे आदमी बह रहे और बदल रहे उस दिन तुम्हारे संदर्भ में उतर रहा होगा उस संदर्भ में सही था आज के संदर्भ में उसका कोई अर्थ नहीं है न तुम तुम हो न मैं मैं हूं तुम अगर फोटोग्राफर के पास जाओ और आज अपनी तस्वीर उतरवाओ और फिर तस्वीर में देखो कहो कि यह क्या मामला पांच साल पहले मैं आया था और तुमने मेरी तस्वीर उतारी थी इन दोनों में कुछ मेल नहीं मालूम होता एक छोटा बच्चा अपनी मां के पास बैठा और घर का अल्बम देख रहा है एक सुंदर जवान की तस्वीर आई घुघराले बाल बड़े बड़े बाल काले बाल तेजस्वी चेहरा रोबदाब, टाई कोट बेटे ने पूछा ये कौन है इसको तो मैंने कभी देखा नहीं उसकी माने कार्य पहचाने नहीं ये तुम्हारे डैडी उस लड़न का ये मेरे डैडी तो वो जो घुटमुंडा अपने घर में रहता जिसको मैं अब तक डैडी समझता था वो कौन है बीस साल बीत गए होंगे अब वे बाल ना रहे अब बेबालों बालों में घूरालापन ना रहा अब वो चेहरा न रहा तुम जब इस तरह के सवाल पूछते हो कि पांच साल पहले आपने ऐसा कहा था कि दस साल पहले ऐसा कहा था तो तुम उस बच्चे से ज्यादा समझदारी दिखला नहीं रहे हो मैं तो जो अभी कह रहा हूं वो अभी का सत्य अभी सत्य आने वाले क्षण में क्या होगा आने वाला क्षण जाने का गुरु के पास परीक्षा चलती रहती प्रतिपल चलती रहती लेकिन कोई बंधे उत्तरों से काम नहीं होगा इसलिए परीक्षा का पता भी नहीं चलता एक जेन फकीर के पास एक युवक तीन साल से आता रहा आता रहा और हर बार उसे एक पहेली दी गई थी वो सुलझा नहीं पाता था जब भी आया गुरु उसको मारता था जेन फकीर मारते उनकी करुणा महान है डंडा पास रखते सिर रहे कि जाए सिर टूटे कि फूटे उनका डंडा निर्ममता से प्रहार करता है तीन साल से पिटता रहा शिष्य आखिर घबरा गया कि कब तक पिटना है दो चार दिन में तो किसी तरह दर्द जाता फिर लौट के आता नया उत्तर लाता पहली का वो डंडा था यार और कई बार तो ऐसा हुआ कि को लगा ये तो हद हो गई एक दिन तो ऐसा हुआ कि उसने जवाब ही नहीं दिया था और डंडा पड़ा उसने कहा कि कम से कम मेरा जवाब तो सुन लेते गुरु ने कहा तुझे देख के मैं समझ गया कि तू गलत जवाब देगा भाग रास्ते पर लग ये कोई परीक्षा का ढंग हुआ कम से कम जवाब तो सुन लो मगर सदगुरु देख सकता है तुम्हारी चाल कह देती वो जैसा घुसा होगा डरते डरते झिझका झिझका भयभीत अपनों को मजबूत किए आंखों में संदेह लिए कि अब फिर डंडा पड़ा घुसा होगा देखता गुरु को कम और डंडे को ज्यादा देख रहा होगा कि आज गुरु के इस में कितनी दूर से जवाब दूं? तीन साल से जो पिट रहा हो आखिर अनुभव से भी आदमी कुछ तो सीखता है इतना तो सीख ही गया होगा कई बार तो गुरु ने दरवाजा ही नहीं खोला वहां के बाहर दस्तक दे गुरु का भाग जा नाग मुझे डंडा मारना पड़ेगा तू क्या समझता तू ही पिटता है मेरा हाथ भी तो दुखने लगा आखिर उसने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा पुराने शिष्यों से पूछ लू किसी को उत्तर मालूम हो इन लोगों ने कैसे हल किया इनकी खोपड़ी पे अब डंडे नहीं पड़ते उसने सबसे पुराने शिष्य से पूछा कि आप तो बुजुर्ग हो गए आप स्वीकृत हो गए आपने पहली हल कर ली आपने कैसे हल की थी तो उसने कहा भाई पिटा तो मैं भी बहुत था लेकिन एक दिन हल हो गई मैं गया भीतर और जैसे गुरु ने पूछा लाए उत्तर बस न मालूम क्या हुआ मैं एकदम चारों खाने चित्त गिर पड़ा आंख बंद और गुरु ने कहा ठीक मुझे पक्का पता नहीं क्या हुआ उस दिन डंडा नहीं पड़ा गुरु ने मुझे गले लगाया और अपनी प्याली जो उसको बहुत प्यारी प्याली थी चाय पीने की वो मुझे भेंट दे दी, वो प्याली रखी तुम देखो चाहे तो उससे मैं नहीं पीता उस पे फूल चढ़ाता हूं वो मेरा पूजा का आलम बन बन गई बस उस दिन के बाद पहली नहीं पूछी गुरु ने क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं मगर उस दिन के बाद मैं आदमी दूसरा हो गया है ये पक्का है उत्तर कैसे आया कहां से आया ये भी तुमसे नहीं कह सकता है लेकिन उस क्षण के बाद मैं वही आदमी नहीं वो तो मर ही गया सच्ची मर गया मैं दूसरा ही आदमी हूं उसने कहा महाराज तीन साल से तुम मुझे पिटते देख रहे हो सिर पे पट्टियां बंधी देखते हो इतनी तो दया करते बुद्ध ने कितना समझाया कि करुणा ही धर्म है इतनी तो दया करते इतना मुझे बता देते ये तो मैं कभी भी कर सकता था इसमें रखे ही क्या है एक दो दिन अभ्यास करूंगा तुम देखना तीसरे दिन दो दिन उसने अभ्यास किया बार बार अपने कमरे में चारों खाने चित्त गिर पड़े एकदम आंखें बंद करके पड़ा रह कर गया पहुंचा तीसरे दिन गुरु के दरवाजे पर न केवल दरवाजा खुला था गुरु अपने डंडे पर तेल मरस रहा था उसकी तो छाती बैठ गई कि हद हो गई तेल मस्ते कभी नहीं देखा तो उसको कि डंडे की मालिश कर रहा था थोड़ा घबराया भी कि कुछ पता तो नहीं चल गया वो गुरु कहीं उस पुराना शिष्य कुछ दोनों बातचीत तो नहीं हो गई मगर फिर उसने कहा जो करना वो करके दिखाना दो दिन मेहनत भी की गुरु ने पूछा लाए उत्तर वो एकदम चारों खाने चित्त गिर पड़ा धड़ाम से हाथ फैला दी आंख बंद कर ली गुरु खिलखिला के हंसा पास आया और एक आंख खोल के देखी अब किसी के एक आंख खोलो तो दूसरी भी खुल जाती उसने एक आंख खोली दोनों खुल गई उसने कहा उठ एक डंडे की जगह दो डंडे मारे ने कहा लेकिन ये आप क्या कर रहे हैं ये दुर्व्यवहार है या अन्याय आज पहली दफे अपना अन्याय आपको कहना है? चाहता हूं आपने ये उत्तर एक शिष्य का स्वीकार किया था गुरु ने का किया था मगर उसने अभ्यास नहीं किया था उत्तर का सहज स्पूर्त था उसे पता ही नहीं कहा से आया था अज्ञास से उतरा था कहो कि परमात्मा का था उसका नहीं था निसर्ग का था उसके स्वभाव से जन्मा था फूल अद्भुत था उसके प्राणों में खिला था तुम अभ्यास करके आए हो ये कागजी फूल और मुर्दों की अगर एक आंख खोलो तो दूसरी नहीं खुलती ख्याल रखना दोबारा अगर अभ्यास करो तो ये भी ख्याल रखना कि अगर मुर्दे की आंख खोलो एक तो दूसरी नहीं खुलती ये कैसा मुर्दापन कि हमने खोली एक आंख तुम्हारी दोनों ही खुल गई ये मुर्दापन झूठा है ऐसे मर के तुम मर न पाओगे और मर ना पाए तो नए ना हो पाओगे सदगुरु के पास तो निरंतर परीक्षा चल रही है प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष सत्संग परीक्षण और जैसे जैसे मनुष्य की चेतना का विकास हुआ है वैसे वैसे सदगुरुओं की प्रक्रियाएं सूक्ष्म होती गई मैं कोई डंडा लेके नहीं बैठा हूं मगर डंडे मारता जरूर अब डंडा हाथ में लेके क्या मारना वो तो कोई भी कर दे जिन सदगुरुओं को जापान में डंडा हाथ में लेना पड़ा उसका मतलब साफ है कि बड़ी मजबूत खोपड़ियों वाले लोग रहे होंगे डंडा मारना जरूरी था इस सूक्ष्म बात उनकी समझ में ना आती मेरे पास भी डंडा है पर सूक्ष्म दिखाई नहीं पड़ता अदृश्य है मैं भी मारता हूं चोटें भी पड़ती हैं मगर चोटें सीधी नहीं है कब किस ढंग से चोट मारता हूं तुम उसका कोई पूर्व निर्धारण नहीं कर सकते कभी हो सकता है हंसक चोट मारी जाती हो कभी सिर्फ एक लतीफा कह कह के तुम्हें चोट मारता हूं कभी पिटता हो मुल्ला नसरुद्दीन लेकिन वस्तुतः तुम पीटे जाते हो मुल्ला तो सिर्फ निमित्त हो कभी ढब्बू जी की बात करता हूं और वो बात तुम्हारी ही हो। ये सूक्ष्म प्रक्रियाएं हैं मनुष्य की चेतना के साथ ये प्रक्रियाएं सूक्ष्म होती गईं हम एक बहुत ही अद्भुत समय में जी रहे हैं जब मनुष्य एक उत्तुंग शिखर छूने के करीब है चेतना का इसलिए सदगुरुओं के सारे ढंग भी बदल जाएंगे इस नई चेतना के साथ नए ढंगों का प्रयोग करना होगा मैं सब तरह के नए ढंगों का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि वो पुराने नहीं है इसलिए तुम्हें शायद एकदम से समझ में भी नहीं आएंगे समझते समझते ही समझ में आएंगे लेकिन नंदन तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण है अब थोड़ा होश पूर्वक देखना कि कब कब तुम्हारी परीक्षा ली जाती अब जरा होशपूर्वक जागरूकता से निरीक्षण करना मगर एक बात ध्यान रखना उत्तर तैयार मत करना नहीं तो परीक्षा में हमेशा अनुत्तीर्ण होते रहोगे ये परीक्षा ऐसी है इनमें जिन्होंने उत्तर याद किए वे सदा असफल हुए ये परीक्षा उनके लिए है जो उत्तर याद नहीं करते जो प्रश्न को आने देते हैं अपने भीतर और उत्तर को जगने देते रेडीमेड उत्तर काम नहीं आएंगे तुम्हारा अपने प्राणों का उत्तर चाहिए तुम्हारे प्राणों का प्रति संवाद चाहिए प्रतिध्वनि चाहिए तो ही तुम उत्तीर्ण हो सकते हो